गिर पड़ा फिर चरणों का मुनि के मन में क्रोध था ही नहीं ऋषि के मन में कोई क्रोध नहीं तो ऋषि जो है द्रवित होते हैं पिघल गया उनका हृदय संतों का यही होता है संतों का जो क्रोध होता है वो होता है जल की धारा के जल की लकीर के समान इनका उनका क्रोध लोह की लकीर नहीं होता जो बिना गलाए न मिठे वो तो आगे आगे लकीर गई पीछे पीछे मिटती चली गई तो द्रविध हो तो बोले तुम क्या चाहते हो बोले महाराज आपके चरणों में आ गया ना तो बगुले का देह भी छूटे और संसार से मुक्ति भी हो मुझे महाराज भगवान के दर्शन हो जाए उसने उसके ध्यान में आया कि जाजली ने गोपी बनने के लिए तप किया था जाजरी ने तो सोचा ये भगवान को जानता होगा तो कहा महाराज कैसे हो जाए तो बोले अच्छा हो जाएगा कोई बात नहीं अट्ठाईसवें द्वापर के अंत में विश्वतर भीशत, के अंदर भगवान श्रीकृष्ण स्वयं प्रकट होंगे पर वृंदाव बने वो बछड़े चराते हुए बिचरेंगे उस समय श्रीकृष्ण की सन्निधि में तो तुम्हारा छुटकारा होगा और उनमें तुम्हारी तन्मयता होगी तुम उनके जीव वलोक में जा पहुंचोगे यहां टीकाकार कहते हैं कि देखो भाई अश्रद्धा से भी और अशुभ निमित्त से भी यदि संत का संग हो जाए एक बार तो संत की अवज्ञा के कारण से दुख होगा पर संत के संग का जो अमोघ फल है भगवत प्राप्ति वो बिना रहेगा नहीं एक बार तो कष्ट होगा क्योंकि उसने संत की अवज्ञा की लेकिन उसका जो महत फल है वो हो वो हुए बिना रहेगा नहीं तो इस, इसलिए ये उत्कल उत, उ, उत्कल दैत्य जो था ये वकाश हुआ इसका उद्धार हुआ तो इस प्रकार से भगवान का लीला क्रम बड़े मजे में चल रहा है और भगवान खेल रहे हैं अब ये क्या हुआ इधर कि शाम हो गई चले घर की ओर प्रणय वत्सा भजन तब जबरूह आज श्याम सुंदर कहना भूल गए थे आज श्याम सुंदर कहना भूल गए थे सखाओं से कि घर में किसी से कहना नहीं और इनके तो ये स्वभाव कि श्याम सुंदर की, की बड़ाई जितनी करें उतना सुख मिले इन, इनका स्वभाव ये कि सखा तो दूसरे बड़ाई करें तो सुख मिले और अपने बड़ाई करें तो सुख मिले निंदा कोई कहे तो उससे लड़ पड़े कन्हैया की निंदा नहीं सहन हो इनसे और अपने निंदा करना कभी जानती निंदा आपस में तो कर दे उसको तो जो कुछ भी कह दे स्वयं, स्वयं श्याम सुंदर को तो कुछ भी कह दें दूसरा कोई जरा सागे कह दे तो सहन न हो तो ये सब जा जा करके अपने अपने घरों में कहने लगे और कुछ तो पहुंचे नंद बाबा के पास छुट्वा तद गोपा गोप्चा प्रिया जता प्रीत्यागति में ओत्सुक्यांत तुष्टे क्षण अहोबता से बाल से भवन पूर्वं अप्यासीद विप्रिय कृत पूयथाभव ना ते घोरदर्शना जिघंस नसाद्यग्र उपतंग ओ ब्रह्मचो गर्गो यदा भगवान् भगो भगवान तथा इत नन्दाजयोग गोपा कृष्णाको रमस्ंद नो वेदनाहारे कौम कौम जहतुर्बल करके सेतुंधिर्मर्कटोत्लवनाकार जव्या घर में कहा सबको सब आनंद में भर रहे थे ना ब्रज बालक सब आनंद में भर रहे और वो सुनाते जाएं बात घर में और आनंद के मारे उनके आंसू छलके के पड़े बका बिदारी चले ब्रज कुहरी सखा संग आनंद करत सब अंग अंग बन धातु चित्र करी बन माला पहरावत श्यामी बार बार अकवार भरत धर कंस निपात करोगे तुम ही हम जानी ये बात सही पर पुन पुन कहत धन धन जसुमती जिन इनको जनमियो सो धन घरी कहत है सब जात सूर प्रभु आनंद आस धरत लोचन भाई सूरदास जी ने देखा उन सब के चेहरों को जब वो चलने लगे वापस बकासुर का विलीर्ण करके तो सबके सब सजे हुए सब वन में रोज कहते नहीं वन की धातुओं को ले करके ले करके उन्हें रगड़ लेते अलग अलग उससे अपने चित्र बनाए लेते किसी को बनाता किसी कोई बनाता किस बना अपने अंगों को सारे चित्रित करते सजाते और बनमाला पो पो करके इस कहते आज तो हमने पुरो भैया आज तू पहन ले शाम सुंदर बड़ा अच्छा लगेगा बनमाला पहराते बार बार गले लगते और कैसे भैया तुम बड़े बहादुर हो पीठ ठो के बोलते कंस कंसु तो मारेगा हमने जान दिया कल सको तू जरूर मारेगा और कैसे कि ये जशोदा मैया को नंद बाबा को धन्य तू, तू जन्मा वहाँ पर इस प्रकार कहते कहते उनके आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगती तो अब जब ये लौट करके आते तो आगे विषय आएगा बड़ी सुंदरियां तमाम अपने अपने घरों के दरवाजों पर खड़ी रहती झांकी देखने के लिए और यशोदा मैया तू रोहि जी को तो कह देती कि तुम तो काम में लगो बिचारी काम में लग जाती और जशोदा मैया जो है वो ठह रहती कब में आते ही कभी तो दोनों चढ़ जाते चढ़ जाते वो धूली ऊली धूली ऊली लगी हुई तमाम रहती मैया पसन्न होती वो बढ़िया साड़ी पहने मैया लहंगा पहने साड़ी में धूल लगती तो मैया झाड़ती नहीं मैया बड़ी पसन्न होती तो ये आए आज से आज दोनों के हाथ पकड़ के मैया खड़ी हो आज सखा बहुत से साथ आए पौधन रहे आती घर आज तो बातें सुनानी है ना मैया की मैया को सब बात सुनानी है तो बहुत से सखा साथ आ गए और बोले मैया तुमको सुना तो नैया की बात आज एक हमने बड़ी कतरज की बात देखी माता परम माता परम को तु कम न गई थी जदक्ष सच् सच्चा प्रति तो मुझे पराक्रम पराक्रम कदा अरे मैया देख इसके पर तो, इससे परे कोई तो, कोई को तो, ही नहीं सकता ऐसी चीज बनी कि सारी पृथ्वी को ये विस्मित कर दे क्या किया भैया बताओ सही बताओ क्या किया क्या हुआ अरे मैया क्या बताए हमारे इस कन्हैया ने और उस बैरी पर इतने जोर का हमला किया कि बस बताने लायक नहीं हम लोगों ने तो हम लोगों ने जान लिया आज जाना हम लोगों ने कि कन्हैया के हाथों में कितना बल है कन्हैया की भुजाओं में बड़ा पराक्रम ये तो आज हमने समझ लिया मैया अब तक तो तुम तो हम जानते थे हमारी जैसा है पर आज तो हमारी समझ में आ गया कि इसमें बड़ी ताकत है अब इन्होंने सोचा कि मैया सुन करके प्रसन्न होगी बहादुरी की बात सुनावे न लाल आखिर मैया डर गई मैया के ज्यादा वात्सल्य भाव अब मैया अब तक तो वो नीलमणि के सुंदर बदन की शोभा देख रही थी और पूरे ध्यान से उसका मन उसी में लगा था अब वहां से तो मन हट गए और ये बच्चों अरे बोले क्या हुआ बताओ क्या हुआ कि कौन शत्रु था उसने सोचा कि बच्चे तो कुछ जानते मानते नहीं कोई राक्षस आया होगा कुछ कर गया होगा न मालूम क्या हुआ है तो मैया डर गई है बोले क्या हुआ बता तो बच्चे ने कहा मैया बताऊं क्या देख एक आया था वो एक कोई आया था और उसने तमाम अपना बदन फुला रखा था पहाड़ सा लगता था मैया पहाड़ सा दिखता तो बगुला जैसा और मानम पहाड़ के समान लगता था तो फिर अरे बोले मैया उसने चोच फाड़ रखी मैया डरीब क्यों बोले हम सबको निगल जाना चाहता था लेकिन मैया हमारे कन्हैया की बात क्या बताऊं उसके दो सिर पर मोहती नाच रही थी इसलिए बड़ा चंचल रहा शांति उसको थी नहीं पर उसकी चोंच थी मैया बड़ी तेज धार वाली और उसकी चोंच में से आग सी निकल रही थी मैया वो टीढ़ा टीढ़ा चल के आ रहा था पर मैया तेरे पुण्य का क्या ठिकाना है तू बड़ी पुण्यवती मैया ये देखना फूल सा कोमल कन्हैया इसने मैया देखते ही देखते हम लोग देखते रहे पति ने लगा वो जैसे कोई तिनके को चीर डालता है वैसे उसको चीर के फेंक दिया मैया तब कुसुम सुकुमार कुमार सफरी गिरण तिरण पाटया मास मैया तेरे सुकुमार कुमार ने और तुरंत ही उसको तिनके की तरह से चीर के फेंक दिया अब मैया से ये नहीं कहा कि ये मुंह में वो निकल गया था पहले ये कह देते तब तो मैया के प्राणी सूख जाते अब मैया ने मैया के मन में एक फुल्लता जरा प्रसन्नता आ गई कोई बात नहीं आया तो था।, था बड़ा भाई राक्षस कोई आया होगा पर नारायण की कृपा ने उसको भगा दिया मार दिया उसको तमाम गुफिया हो गयी थी आज ये नई नई बात तो वहाँ ऐसी लोग कह रहे थे न तो नजदीक नजदीक आ गये तो अब मैया के मन में चिंता लगी कि देखो वहाँ छोड़ के यहाँ आए और यहाँ भी उत्पाद पीछे यदर्थ मजहा महम्बत महाबनावस्थित कृत्यम उन्मील थे अयम परम चंचल परम साहसो साधु कोयामी करवाने किम हतविधिर नवेद लिखित मैया की आंखों में आंसू मैया गोरी बहनों जिस कारण से गोकुल को छोड़कर के यहाँ हम आए वो भय तो हमारे पीछे पीछे यहां भी वो उत्पात आ गए यहां भी वे सुरु का उत्पात होने लगा और तो क्या बताऊं बहन ये मेरा नील मणि जो है ये सांवला ये बड़ा संसद है मानता ही नहीं कहीं चला जाए तो क्या जरूरत थी कि उसके चोंच के पास जाए पर इस, इसका साहस भी बड़ा भारी है ये बड़ा साहसी है ये परम साहस ये बड़ा साहसी है ये धनिक भी डरता नहीं मानो डर तो छू ही नहीं गया तो बहन अब क्या करूं हाय हाय मैं कहा जाऊं क्या करूं पता नहीं दुर्देव की क्या इच्छा है क्या भाग करवाना चाहता जहां जाती हुई भय पीछे लगा रहता है क्यों कहते कहते और मैया के मुंह पर उदासी आ गई आंखों में आंसू छा गए अब ब्रजेश्वरी उदास खड़ी अब सारे वृंदावन में समाचार फैल गया सब लोगों के प्राण अरे कन्हैया बच के आये कन्हैया इतने बड़े राक्षस के हाथ से बच के आ गया नारायण ने उसको मरवा दिया तो तमाम वृंदावन में सब के प्राण चंचल हो उठे सब देखने को समुत्सुक हो गए और तो तमाम ब्रजमंडल नंद बाबा के घर में इकट्ठा हो गया बालकों से पूछे और तो बालकों ने सोचा कि अब कोई बात नहीं तो हंस हंस करके सब बतावें कोई बता हम हमने वो देखो हमने वो देखा आज हम तक सब बातें सुनी सुनने के साथ ही उपनंद और नंद इनके तो हाथ जुड़ गए अपने आप हाँ। हे नारायण दे इनके मन में हाथ जुड़ गए क्यों हो हो लुट बड़े नारायण के चरणों में एक प्रकार से गिर गए और बड़ा विस्मय अरे इसने चीर डाला उसको इस नन्हे से बच्चे ने और उसको इतना बड़ा दुर्दांत दानव उसको इसने चीर दिया क्या बताऊंगे आज तो मानो ये हम लोग को छोड़कर दूसरे लोग में चला गया था लौटता तो क्या करते पर ये नारायण की बड़ी कृपा उनकी कृपा से ये लौट करके आ गया ये मौत की छाया छू के आ गया मौत की छाया आई गई थी ना कौन बाकी क्या था तो रहे ये भगवान की नारायण की बड़ी कृपा की जिससे हमारा खोया हुआ धन ये हमें प्राप्त हो गया प्रत्येक गोप गोपी के अंतर, अंतर से हृदय में से अनुराग की मानो बाढ़ आ गई उम्र चले अनुराग और सब के नेत्र श्री कृष्ण चंद्र की ओर लग गए गोपाल गोप्या प्रिया तृत्या क्षण आंख अखाती आंखों की पड़कें पड़नी बंद हो गई और वो बार बार बार बार अतिरिक्त नयनों से वो श्याम सुंदर की झांकी देखने लगी धूल धूसरे तो देह है हंस रहा है हंस रहा है मृदु मुस्का है और मानो कुछ वै नहीं भोला खड़ा है बड़ा सुख मिला सबको तो कहते हैं अहो बता से बाल से बहवो मृत्यु अप्यास विप्रिय तेषा घत पूर्व यथाप्यं नई ते घुरदर्शन विघासे नसाद नश्यग्नऊतंगव अहो ब्रह्म विदामचो ना सरचित गर्गो यदा भगवान भा भाद तथि तथ। आपस में बात करो उपनंद बोले नंद से नंद बोले उपनंद से कि देखो ना नारायण का कितना हम लोगों पर अनुग्रह कितने आश्चर्य की बात अब तक कितने कितने इसके ऊपर विघ्न आए याद कर ली सारी बात पूतना से लेकर के सारे लक्ष्यों तक की बात कितने अनिष्ठ आए पर इसका जो अनिष्ट आया उसी का अनिष्ट हो गया तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई इसलिए हुआ कि वे सब लोग जो आए ना उन्होंने अपने अनिष्ट की सामग्री पहले से जुटा रखी थी उनके अपने ही कर्म से उनका अनिष्ट हो गया उन, उन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में अनिष्ट का संग्रह कर रखा था तो उनका पाप वगैरह भर गया इसलिए उनका उनका अनिष्ट उनको खा गया देखो ना कितने आश्चर्य की बात है कितने कितने ये बड़े बड़े बलवान और जिनका वज्र के समान शरीर और बड़े भयंकर भयंकर राक्षस ये आए आते हैं और हमारा ये फूल से भी कोमल कुसुम सुकुमार बालक इसका वो बाल भी बाका नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते इसका सब आते हैं इसका प्राण लेने के लिए और जैसे कोई पतंगा फतेंगा है ये प्रज्वलित अग्नि में जाए और जाके खुद घे गए और भस्म हो जाए उसी प्रकार से ये आते तो हैं मारने के लिए जिघांसलिए नमाश आदि नश्य तग्र पतंगवत जैसे फतेंगा जल करके भस्म हो जाता है उसी प्रकार जो आए वो तो भस्म हो गए तो ये क्या बात है गर्ग जी की बात याद आ गई ना बोले जो वास्तविक वेद के अर्थ को जानने वाले तत्वज्ञ महापुरुष हैं उनके मुंह से निकली हुई बात सच्ची होती कभी झूठे नहीं होते तो गर्ग ने कहा था ना कि नारायण के समान इसमें गुण है बड़े बड़े विघ्न आवेंगे पर सारे विघ्न दिखन, इसके द्वारा नष्ट हो जाएंगे बड़ी इसकी कीर्ति फैलेगी इसको कोई मार नहीं सकेगा तो सचमुच ये गर्ग की बात सच्ची हुई गर्ग ने जो कुछ कहा वही हो गया तो इस प्रकार से सब बात करें इधर जो ब्रदेश्वरी हैं नंदरानी वे अपने नित्य कर्म में लग इनको तो ये चिंता है ना कि समय पर अगर पूजा नहीं हुई देवता की तो नष्ट हो जाएगा तो इधर जब नंद फनंद आ गए और देख लिया कि वो कोई बात नहीं प्रसन्न है तो देवता की आराधना शुरू की तो अपने पूजा में लग गई पर मन नहीं माना मन नहीं माना तो कभी फिर बाहर आ जा जल्दी से पूजा समाप्त किया आज फिर अंदर ले गई ले जा करके गोपियों को तो भेज जाएगी तुम जो तो अपने अपने घर बच्चों से भी बिगा तुम अब जाओ सब सोचा कि बच्चे रहेंगे तब तक तो ये कुछ खाए पिएगा या नहीं इसका मन खेल में रहेगा न तो नहाएगा न खाएगा इसके अंग धोने हैं सब तो मैया ने सबको भेज दिया आज्ञा दे करके और खुद आकर के उनकी पहले धूल धूल तो पहुंची अपनी साड़ी से फिर उपटन लगाया साबुन वाबुन तो थी नहीं उस समय अब तो चीज तो बरतते नहीं थे ना कि तो आजकल बरतने लगी तो उपटन लगाया उपटन लगा करके नीलमणि को और बलदाऊ को दोनों को जरा नहलाया गरम गरम पानी से शांति मिट्टी थकावट मिट्टी फिर उनको द्यारू करवाया और दलू करवा करवा करके उससे कहने लगी मैया मैया बोली तात गृह एवं भवता स्थिरता नातत्तरे वनांतरे गंतव्य लाल बेटा अब तो तू घर पर ही रह कर अब वन में कभी मत जाना क्या जरूरत है बत्स अरे यही तुम बछड़ो को लाड़ चाव कर लिया कर इनको प्यार कर लिया कर और इनकी रक्षा के लिए तो बहुत से गोप हैं वो जाएंगे जंगल में रक्षा कर करा लेंगे तो वत्स रक्षण वत्स वत्स रक्षण गिरमतु वत्स रक्षण बहुवा तू तो इस काम को छोड़ दे तू तो घर ही में रह जा और तो ये बछड़ो को पालने वाले रक्षा करने वाले तो बहुत से गोप है वे सब कर लेंगे तू इतना प्रयास क्यों करता है मैया को प्रयास का डर नहीं है मैया को डरे किसी कहीं इसके कुछ हो न जाए तो भगवान ने देखा कि मैया डर गई तो ठोड़ी पकड़ ली मैया की हिलाने की ठोड़ी पकड़ के बार हंस हंस जरा हंस जरा मैया हंस दे अब मैया को हंसी आ गई तो, तो बोले माचर मां भयम कदल चिंत ही होती है अरे तू डर क्या है मैया कोई डर के बात ये तू डी चिंता करती है चिंता मुंता छोड़ दे कहते कहते उनके नेत्र कमलों में आलस आ गया